महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतरधिकशतमोध्याय प्रकृति के संसर्ग दोष से जीव का पतन वसीषवाच एवं अप्रतिबुद्धवादुद्ध जनसेवना सर्गकोटि सहसा पतना गशिष्ठ कहते हैं राजन इस तरह अज्ञान के कारण अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे हजारों करोड़ बार जन्म लेने पड़ते हैं। धाम लेनेरण गे तिर मनुष्य देवलोके तथ वह पशु पक्षी मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में तथा एक स्थान से सहसत्रों स्थानों में बारंबार जाता और जन्म लेता है। चंद्रमा लियते बुद्धिमान। जैसे चंद्रमा का सहस्रो बार छह और सहस्त्रों बार वृद्धि होती रहती है उसी प्रकार अज्ञानी जीव भी अज्ञानवशीय सहस्त्रों बार लय को प्राप्त होता है और जन्म लेता है कला पंचदी तिबुद्य नित्य में ती सोम बहिषोडी कला हम राजन चंद्रमा की पंद्रह कलाओं के समान जीवों की पंद्रह कलाएं ही उत्पत्ति के स्थान हैं। अज्ञानी जीव उन्हें को अपना आश्रय समझता है परंतु उसकी जो सोलहवीं कला है उसको तुम नित्य समझो वह चंद्रमा की अमा नामक सोलहमी कला के समान है कलायाम जायते संजस्रम पुनः पुनर्बुद्धिमान धाम तस्ोपयुजंती भूय एवोपजायते अज्ञानी जीव सदा बारंबार उन्हीं कलाओं में स्थित हुआ जन्म ग्रहण करता है वे ही कलाए जीव के आश्रय लेने योग्य है अतः जीव का उन्हें से पुनः पुनः जन्म होता रहता है नुजते देव ही देवानुपयता अमा नामक जो सोलहवी सूक्ष्म कला है वही सोम है अर्थात जीव की प्रकृति है यह तुम निश्चित रूप से जान लो देवता लोग अर्थात अंतकरण और इंद्रियण जिनको पंद्रह कलाओं के नाम से कहा गया है वे उस सोलहवीं कला का उपयोग नहीं कर सकते किंतु वे सोलहवीं कला अर्थात उन सब के कारण भूता प्रकृति ही उनका उपयोग करती है एकता पिता जायते निप सा प्रकृति दृष्टा तक्षयान मोक्ष उठ जीव अपने अज्ञानवश उसमें कला रूप प्रकृति के सहयोग का क्षय नहीं कर पाता इसलिए बारंबार जन्म ग्रहण करता है वही कला जीव की प्रकृति अर्थात उत्पत्ति का कारण देखी गई है उसके सहयोग का क्षय होने पर भी मोक्ष की प्राप्ति बताई जाती है तदेव षोरश कलम देहमत संज्ञकम ममायमिति मन्मान तथ परिवर्तते मूल प्रकृति दस इंद्रिया एक प्राण और चार प्रकार का अंतकरण इन सोलह कलाओं से युक्त जो यह सूक्ष्म शरीर है इसे यह मेरा है ऐसा मानने के कारण अज्ञानी जीव उसी में भटकता रहता है पंचविशो महाना तस्व प्रतिबोधनाथ विमल से विशुद्ध सुद्धात्मा शुद्धाशुद्ध नृषेवनाशुद्ध शुद्धात्मा दुग्भ पार्थिव अबुदसना बुद्धोप्य बुद्धों बुद्धताजेत पच्चीस तत्व जो महान आत्मा है वह निर्मल एवं विशुद्ध है उसको न जानने के कारण तथा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओं के सेवन से वह निर्मल संग्रहित आत्मा भी शुद्ध और अशुद्ध वस्तुओं के सदस्य हो जाता है पृथ्वीनाथ अविवेकी के संगम से विवेकशील भी अविवेक की हो जाता है तथे व प्रतिबुद्धों परज्ञपत प्रकृत त्रिगुणायासु सेवना त्रिगुणो भवे ठ इसी प्रकार मूर्ख भी विवेकशील का संग करने से विवेकशील हो जाता है ऐसा समझना चाहिए त्रिगुणात्मिका प्रकृति के संबंध से निर्गुण आत्मा भी निर्गुण में सा हो जाता है इसी महाभारत शांति परमड़ी मोक्ष धर्म परमड़ी वशिष्ठ कराल जनक संवादि चतुराधिकमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में वशिष्ठ और कराल जनक का संवाद विषयक 304वां अध्याय पूरा हुआ